अष्टादश अध्याय पैंतीसवें श्लोक तक उस विचार छत्तीसवें श्लोक तक उस विचार हो गया है देखो संसार तीन भाग में विभक्त है आत्मा छोड़ के बागे जो संसार है यानी आत्म पदार्थ तीन भाग में विभक्त है क्रिया कारक फल क्रिया रूप है उसको करने वाला कारक कर्ता आदि कारक कारक में सातों कारक जो भी हो आ जाएंगे सबके सब कारक में आ जाते हैं थमा से ले गए सप्तमी तक के जो व्यक्ति कारक बनाते हैं क्रिया रूप हैं और कारक रूप हैं और फल रूप है तो क्रिया रूप और कारक रूप संसार का वर्णन हो गया अब तक वो तीन तीन प्रकार के होते हैं सबके सब, सब पदार्थ त्रिगुणात्मक है जैसे मनुष्यों में तीन तीन प्रकार के मनुष्य पाए जाता है कर्ता आदि तीन प्रकार के होते हैं वैसे विषय भी तीन प्रकार के होते हैं कोई सात्विक कोई राजस्व कोई, कोई तामस क्रिया भी तीन प्रकार सारे विषय तीन प्रकार के होते हैं रुपाय, कारक क्रिया रूप है कारक रूप है फल सुख आदि फल जो भी कर्म आदि करेगा कर्ता आदि कारक के द्वारा कर्म होगा उसका परिणाम सुख या दुख जो होगा वो भी तीन प्रकार का होता है फल भी तीन प्रकार का होता है पूरे संसार का स्वरूप आत्मा इतर जितने संसार में आते हैं तीन भाग में भी उक्त है क्रियाकारक फल में भी उक्ता है तो अब तक क्रिया और कारक का वर्णन हो गया अब फल के कथन करते हैं तीन प्रकार के फल होता है सुख कही तो वृत्तम तो अनुदय अनंतर सुलभम तत्प इत्यादि घाट में ये तो हो गया आदय तथा सात्विकम सुखम आदय देखो सुख भी तीन प्रकार के सात्विक राजस्तामस उनमें जो सात्विक सुख है ना तो यह है कि पहले वाला यही है तो सात्विक सुखम आगे तो नाही होता है सात्विक सुख ग्रहण करना होता है इसलिए उसको पहले दिखाते हैं सात्विक सुख ग्रहण करने वाला है तो यही देना चाहते हैं किंतु तो देखो जो सात्विक सुख प्राप्त करेगा पहले दुख होगा बाद में सुख होगा परिश्रम का फल बीठा बोलते हैं हिंदी में जो परिश्रम किया हुआ फल होगा तो मीठा लगता अच्छा लगता तो ऐसे यहां भी आए ये है तत्र सात्विक सुखम आदेत्व सात्विक को ग्राह्य है राधस्ताज्य होता है दो शोक ये ग्राह्य होता है इसलिए पहले इसको दिखाते हैं सात्विक को कहा यत विषम परिणाम पृथोपम परिणामे तत्सुखम सात्विक प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादग्रे विषमिव पिणा वृद् तत्खम सात्मकम आत्मबुद्धि तत्खम से सुखो गु ये अग्रे विषमिव जहर जैसा होता है साधन काल में जो आगे के सुख प्राप्त कर साधन कठिन होगा विषम विभा जैसे विष होता है ठीक इस प्रकार होता है कब साधन काल में अग्रे साधन काल में परिणाम में जो परिणाम होगा रिजल्ट क्या होगा अमृतोपम अमृत की उपाधि गई थी सुख को भविष्य तो अच्छा होता है जिसका पहले जहर जैसा लगता है साधन करने की इच्छा नहीं होती है आत्मा की तरफ साधन करने की इच्छा नहीं होती किंतु तो कोई करता हो तो बड़ मुश्किल से करता है साधन विषयों की तरफ जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है अनाधिकालीन संस्कार है अभ्यास है बार बार जाएगा रोकने पर भी जा रहा है किंतु तो आत्मा की तरफ जाने के लिए इतना वो है सागर काल में जो कष्ट हो ज्यादा कष्ट हो परिणाम अच्छा हो उसी सुख को तत् सुखम सात्विकम प्रोत्तम उस सुख को सात्विक सुख कहा है सुख के जो ज्ञाता लोग हैं उन्होंने शास्त्रकारों ने सात्विक सुख कहा है जिसका शुरुआत खराब होता हो ज़ार जैसा होता हो कठिनाई होती हो परिणाम अच्छा होता हो अमृत के समान होता हो उस सुख को सात्विक कहा है क्यों कहते हैं आत्मवृत्ति प्रसाद वो सुख कैसे मिलेगा अपने बुद्धि के प्रसन्नता से जन्य होता है सुख बुद्धि निर्मल हो स्वच्छ हो तब तो वो सुख वाजता है आत्मसुख वाँचता है जब तक तो बुद्धि धुंधली होगी विशेष लोलुपता होगी बुद्धि में तब तक उस सुख का गंध भी नहीं मिल सकता आत्मबुद्धि प्रसार जो का अपनी जो बुद्धि है आत्मना बुद्धि आत्मबुद्धि स्वयं की जो बुद्धि है प्रसारण जब उसी स्वच्छता से ही सुख प्राप्त होता है बुद्धि शुद्ध होने पर वह होता है स्थिति है जैसे एकादशी कहते हैं एक व्यक्ति बहुत कुछ खा करके पेट भर के सुख प्राप्त तो करता है दूसरा व्यक्ति बिना खाए सुख प्राप्त तो करता है कौन उपवास हो जब ऐसा होगा और ज्यादा सुख होगा उसको मैं उपवास तो हो ऐसी बुद्धि होती है एक कहा तत् अग्रह तत् जो यह वह सुख कौन अग्रे पहले शुरुआत में विषम का जाता हो परिणाम है जो परिणाम होगा तो परिणाम में अमृतोपम अमृत का समान हो तत्खम वो जो सुख है सात्विक परोत्तम कहा वो सात्विक शास्त्रकारों ने सात्विक कहा उस सुख को सत्गुण जन्य कहा उस सुख को आत्मबुद्धि प्रसाद जब अपने बुद्धि के प्रसन्नता से उत्पन्न सुख है वो क्योंकि प्रसादे सर्व दुखाना महानव शिवजा देपति अद्याप बोल दिया बुद्धि की प्रसन्नता होने पर सारे दुख समाप्त हो जाता है सारे दुख कोई दुख नहीं होता एक कहा हुआ है तो कहते हैं पास में कहते हैं एक तत्म जो वह सुख कौन सा सुख है अग्रे पूर्वम अग्रे मान पहले अवस्था में शुरुआत में प्रथम संधि बात पहले पहले जो आता है जो सुख साधन हमारे सामने आएंगे पहले क्या आएंगे साधन निपा दे ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभ ही है उस सुख के लिए आत्म के लिए क्या करना होगा ज्ञान चाहिए वैराग्य चाहिए ध्यान एकावरता चाहिए समाधि आदि ये सब आरंभ करते समय में जाहर के समान होगा स्थिति है अच्छा नहीं लगता ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभ कहा है तो अग्रह करते हैं ज्ञान आदि के आरंभ करते समय में ज्ञान आदि जो चलना चाहता है इस रास्ते में चलना चाहता है तब अत्यंत तो बहुत कष्ट होता है उस काल में क्यों बिगड़ी तो हुई बुद्धि है विषय लोलुपता है बुद्धि में क्षणस तो के उपभोग करने में तैयार है पांचों इंद्रियों के द्वारा खुशी मिल लगी हुई है ऐसी बुद्धि को रोकना बड़ा मुश्किल होता है शुरू शुरू में एक कहाज समाधि आरंभेगा ऐसी स्थिति में अत्यंत आयासपूर्वक अत्यंत परिश्रम पूर्वक होता है वो सुख ऐसा नहीं मिलेगा एक आएगा आपको आपको सुख मिल जाएगा पहले बहुत कष्ट होगा अत्यंत आयासपूर्वक अर्थात विषम विवाद जहर जैसा लगता है साधन करने के लिए जहर समझता है उसको साधना के लिए दुखात्मक जो सुख दुख रूप होता है शुरू अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में दुखरूप होता है परिणाम उसका अच्छा होता है ऐसे सुख व साथ ही यही है परिणाम रिजल्ट जो बोलते हैं ना फल परीक्षा का फल परिसर्प का जो फल होगा फल काल है परिणाम है ज्ञान वैराग्यादी परिपाकजम सुखम परिणाम में क्या होगा जो ज्ञान वैराग्यादि विषयों से वैराग्य है आत्मा की तरफ ज्ञान है उस काल में उसके परिपक्वता के माध्यम से जन्य जो सुख होगा विष्णों के वैराग्य परिपक्वता अवस्था यह नहीं हल्की फूल की भोजन के बाद में कुछ देर तो बैराग्य आएगा यह रही खाऊंगा बोलता है एक घंटे के बाद फिर बोलता है लाओ लाओ बैराग्य नहीं हुआ परिपक्वता चाहिए ज्ञान भी ऐसे चाहिए हल्का फुल्का ज्ञान से काम नहीं चलने वाला परिपक्व ज्ञान होना चाहिए किसी भी स्थिति में सच्चिदारण आत्मा हो यह बुद्धि बननी चाहिए यानी कि परिस्थिति आवे तो नहीं आओ मनुष्य हो ऐसी बुद्धि न हो ऐसा ज्ञान चाहिए यह परिपक्व अवस्था परिणाम यही होता है पहले जो साधन काल कष्ट था जहर जैसा लगता था भ्यासल में परिणाम है ज्ञान वैराग्य आदि परिपाल ज्ञान ज्ञान वैराग्यदि जो साधन के द्वारा परिपक्व अवस्था ऐसे सुख होगा वह सुख अमृतोपम अमृत के समान होता है उसका और संसार बंधन नहीं रहना उसका मुक्ति अवस्था में जाना कृतिकृतता का अनुभव में आना ऐसा होता है ऐसा सुख सुख तत्म ऐसे सुख को प्रोक्तम रहा विद्वत भी जो सुख के व्यक्ता लोग हैं सुखों के जानकार लोग हैं सुख के विषय में उन्होंने सात्विक सुख कहा उसको सत्गुण सुख कहा है वो आत्म आत्मबुद्धि प्रसाद का अपने बुद्धि के प्रसन्नता से मिलते हुए सुख किसके द्वारा अपने बुद्धि की प्रसन्नता बुद्धि हमारे पास है उसकी प्रसन्नता यही है आत्मबुद्धि माना आत्मनवुद्धि आपको बुद्धि ष्ठी समाज आत्मबुद्धि प्रसाद में आत्मबुद्धि आत्मबुद्धि प्रसाद अपने ए... बुद्धि की जो प्रसन्नता है नैर्वल्य निर्बलता जब बुद्धि में निर्बलता आ जाए स्वच्छ हो जाए बुद्धि तो वो सुख होता है सात्त्विक सुख आविर्भाव होगा एक आर नैर्वल्य बुद्धि प्रसाद प्रसाद बना जाल होता है निर्बलता शलिलबद्ध कैसे प्रसाद सब निर्बल है जैसे जल जल स्वच्छ होता है इसी प्रकार स्वच्छ हो जाती हो बुद्धि जब विषय के द्वारा नहीं है बुद्धि में जब इसे स्वच्छता शलिलवत स्वच्छता जल के समान स्वच्छता बुद्धि में आ जाए मान ये ज्ञान ध्यान आदि साधन के बाद बुद्धि ऐसी हो जाती है स्वच्छ हो जाती है स्वच्छ होने पर वो सुख का प्राकट्य हो जाता तो जा तो जा तो है प्राप्त करने तम ऐसे आत्मबुद्धि के प्रसन्नता के द्वारा उत्पन्न होगा आत्मबुद्धि प्रसाद जम कहा उत्पन्न हुआ सुख है, है। आत्मबुद्धि प्रसाद जम कहा अथवा दूसरे प्रकार के आत्मविषया वा आत्मावलंबना व बुद्धि आत्म आत्मबुद्धि अथवा आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि को आत्मबुद्धि कहना पहले तो ष्ठी समाज लिया था अब बहुबुरी समाज कहते हैं आत्मा को विषय करने वाली जो बुद्धि है उसको आत्मबुद्धि कहना यही है आत्म आत्मविषया बा आत्मावलंबना यही उसका अर्थात आत्मा को आलंबन करने वाली बुद्धि विषयों की तरफ जो बुद्धि आत्मा की तरफ हो बुद्धि तत्प्रसाद उसकी प्रकृषता बुद्धि की प्रकृषता से जातम उत्पन्न होने वाला जो सुख है तस्मात्विक सुखम वो सुख सात्विक है इसलिए बुद्धि की प्रसन्नता के द्वारा प्राप्त होता है उसी को सात्विक सुख कहा जाता है फल है मान क्रियाकारक फल में एक फल सात्विक सुख का बर्ण इस प्रकार दूसरा राजस्ख है ताम्र सुख है साधकों को उसको त्यागना चाहिए उस तरफ नहीं लगना चाहिए राजस्व सुख के पीछे नहीं पड़ना चाहिए सात्विक सुख का आयोजन करना चाहिए इस बात पर होता है उसको त्यागने के लिए उसके भी अर्थ करते हैं कहना है ठीक से देखें प्रथम संपातम भी पहले पहले तो साधन हमारे पास आएंगे ना जहर जैसा लगता है विषय लोलुपता है उसको त्याग के कहा साधन कर पाता है परिस्थिति ऐसी आ जाती है प्रथम शनिपात का ज्ञान कौन है वो प्रथम शनिपात कौन किसके आने पर तो कहा ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभ काले इत्यादि कहा यह सब आरंभ करते शुरुआत में जाते हैं मन लगता नहीं है तो झार जैसा लगता है करने में ऐसी स्थिति होती है अत्यंत तो बोला बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसको विषय में जाने की आदत बनी हुई है तो उसको रोकना और ज्ञान ध्यान वैराग्य साधन आदि करना इतना सरल नहीं बहुत परिश्रमजन्य है इसलिए जहर जैसा लगता है वो शुरू में ये कहा दुख होता है कहा ठीक हम कहते हैं कुतस्त दुखात्मकत्व तथा दुखात्मक दुख रूप कैसे हो ज्ञान ध्यान आदि करते इस बस दुख कैसे तो कहा अत्यंत आयासपूर्वक बहुत परिश्रम पूर्वक होता है वो यह स्थिति है बहुत परिश्रम करना पड़ता है मन को रोकना वहां तो विषय बुम्बुक होकर के रहना इतना सरल नहीं ठीक है दुखात्मक है दृष्टांत वहां वो दुख रूप होता है कोई शुरू शुरू में दुख रूप होता है वो साधन करते समय दुख होता है जो पूर्व तो उसके दृष्टांत क्या दिया विषम विभाग जैसे जहर होता है ना इस प्रकार है जहर के समान है वो कहते ज्ञानादि परिपाक अवस्था परिराम। परि परिराम क्या ज्ञानादि का जो परिपाक अवस्था है परिपक्वता अवस्था ज्ञान वैराग्य आदि परिपक्व पर पर अवस्था में पहुंच गए उस स्थिति को कहते पाक, पाक बोलते हैं पक्का पक गया अब ज्ञानादि आदि परिपक्व हो गया पक गया वो अवस्था फलावस्था परिणाम उसका नाम है परिणाम परिणाम वृतोपम का होता का जो परिपक्व अवस्था है उसको कहते हैं तस्म सती जो परिणाम होने पर परिणाम सती कतो जातम उस, उससे उत्पन्न जो होगा उसको कहेंगे वो सुख जो होगा सात दुख सुख कहा तत्व महा उसमें हेतु दूसरा हेतु देते हैं एक तो परिणाम परिपक्व हो गया ज्ञान ध्यान आदि परिपक्व होने वाला है क्या दूसरा हेतु क्या है आत्मबुद्धि प्रसाद कहा है अपनी ही जो बुद्धि है उसकी प्रसन्नता से जन्य होता है सुख बुद्धि प्रसन्न हो जाती है विषयों को छोड़ देती है बिल्कुल छोड़ देती है तो जैसे जल स्वच्छ होता है बुद्धि उसको स्वच्छ हो जाती है उसका अलवे वो सुख पकड़ होता है अंतर हो कारण में सुखाकार वृत्ति आती है आत्मनोबुद्धि आत्मबुद्धि इत्यादि कहा अथवा आत्मा आलंपना बुद्धि अथवा आत्मविषया बुद्धि ऐसे आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि का आत्मबुद्धि कर सकते हैं अथवा अपने बुद्धि षष्ठी समास करके अपने बुद्धि को आत्मबुद्धि कर सकते हैं इत्यादि आत्मबुद्धि शब्द से अर्थांतर मारा एक तो हो गया आत्मनोबुद्धि आत्मबुद्धि ष्ठी समास किया था भाष्य का अर्थ आत्मबुद्धि में उससे आत्मा की बुद्धि से अपने ही बुद्धि से उत्पन्न वाला सुख कहा था दूसरा विषयांतर क्या है आत्मविषय नहीं बुद्धि यह कहा आत्मविषय बुद्धि आत्मबुद्धि ये भी कर सकते हैं आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि को आत्मबुद्धि कर सकते हैं अंतकरण नैर्बल्यवा मान यही है अंतकरण की निर्मलता के द्वारा होने वाला जो सुख है यही अर्थ होता है संव्यक प्रकाश अथवा अथवा के प्रकर्षता के कारण होने वाला सुख जातवाद कहा ऐसे अंतकाल के निर्बल से होता है आत्मबुद्धि प्रसाद करते हो सकता है अथवा आत्मा को विषय करने वाले जो ज्ञान होगा ना बुद्धि मान सम्य ज्ञान प्रकर्षात्मा कहा उसके लिए सम्य ज्ञान के प्रकर्षतावस्था उत्कृष्ट अवस्था से उत्पन्न जो सुख होगा वो सुख सात्विक सुख का लाता है कहा तत्शा तत्थ राजसम सुखमत्व कथा यदि राजस्व के कथन करते किसलिए त्याग के लिए वहां त्याग धातु है ना उसे अचो यत सूत्र यदि करेंगे तो हेय बनता है मतलब त्याज्य क्या होता है तो जो राजस्ख है हेयत्व कथा यदि हेयत्व के लिए त्याज्यत्व के लिए त्याग के लिए कथन करते हैं यह कहा हुआ है ऐसे कथन करते हैं विषय विषयंग्रिय संभोगाद यद्रे वृतोपम तत्सुखम राजस्मृतम विषेन्द्रियोगा्रे मृतोपमिणा तत्सुखम राज संस्मृतम विषय इंद्रि संयोगाद विषय और इंद्रियों का जो संबंध होगा रूपादि विषय है चक्षरादि इंद्रिय हैं विषय और इंद्रिय तत्त विषय रूप आदि विषय हैं तक सुर विषय और इंद्रिय के संयोग से यद अग्रे अमृतभू जो सुख होगा शुरू में अच्छा लगता है शुरू में अग्रे अमृतों को <आम्म्ह>. अमृत के समान मानता है वैसे सुख कैसे विषय जन्य सुख होता है अमृत के समान लगता है जो तो अभ्यास उसका हैदिकाल से किसी भी होनी में गया वैसे सुख को ही भोगता रहा अभ्यास जैसे जल को नीचे जाना कोई परेशानी नहीं होती अनायास चलता रहेगा ऊपर लाना हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा hmm. मोटर लगाओ बिजली चाहिए अमूक चाहिए नजारे कितने साधन करे ऊपर लाना होगा उसको ठीक है इस प्रकार यहां भी है इस हमारे इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने के लिए कोई परिश्रम नहीं होता स्वाभाविक हो रखा है जिस योनि में भी गए थे तो पांच विषयों का भोग करते रहे प्रकार से करे विषय तो पांच ही है सब ये खाते रहे पीते रहे, देखते रहे सुनते रहे यही करते रहे जीवन भर अनाधिकाल से हमारी दिन चल रही थी तो विषय इंद्रिय संयोगाद विषय और इंद्रिय के संबंध से यत्त अग्रे अमृतों पर शुरूआती तो अच्छा लगता है अमृत है, स्वाद होता है विषय भोग काल में परिणाम विषम विभाव परिणाम जो होगा उसका रोग आदि का शिकार बनेगा जहर जैसा हो जाता है परिणाम अच्छा नहीं हमारे शरीर भी बिगाड़ेगा परत्र भी बिगाड़ना है उसने विषय भोग की कोई स्वर्ग आदि मिल तो है नहीं मोक्ष मिला तो है नहीं नर्क आदि मिल है परत्र भी बिगाड़ेगा परिणाम खराब होगा ये लोग भी बिगाड़े शरीर भी बिगाड़ेगा पर लोग भी बिगाड़ेगा परिणाम है विश्व में वह उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है विषय भोग का तत्सुखम राजस्व तत्तम जिसके शुरुआती शुरुआत अच्छा लगता अमृत के समान लगता हो और अंतिम विषय भोगने के पश्चात जहर के समान होता हो ऐसे सुख को राजा सुख समझो ये कहा है ऐसा स्मरण किया है विद्वानों ने कहा भाष्य कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगात सुखम तत् सुखम सुख तत्कार सुखम जो सुख है ना वो सुख विषय और इंद्रिय के संबंध से जाए के पैदा होता है जो सुख पैदा होता है अग्रे पहले पहले शुरू में शुरुआती साधन यही होता है प्रथम क्षणे का प्रथम क्षण में अच्छा लगता है विषय की तरफ जाना विषय भोगना अमृतोपम शुरू में तो अमृत के समान लगता है आ, क्या अच्छा मिला ऐसा सोचता है व्यक्ति अमृत समम कहा अमृतोपम का अमृत अमृत के समान होता है परिणामे विषम अंतिम जो होगा परिणाम जो आएगा जहर के समान होता है तो परिणामे विषम है बल वीर रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह ये सब का नाश करने वाला होता है वैश्विक सुख बल शारीरिक बल वीर जो पराक्रम शक्ति दूसरे के द्वारा आक्रमित नहीं होना दूसरों का आक्रमण करने की शक्ति बल वीर और रूप सौंदर्य का नाश कर देता है विषय भोगने से सौंदर्य नाश होता है सुंदरता का नाश प्रज्ञा शास्त्र ग्रहण के सामर्थ्य एक बार सुना तो हो गया किसी को ऐसा हो जाता है किसी को दस बार सुनने पर ही नहीं होता सामर्थ्य शास्त्र सर्वण के सामर्थ्य माने शास्त्र धारण करने के सामर्थ्य और मेधावान बुद्धि अर्थ धारण करने के सामर्थ्य शास्त्र के अर्थ को धारण करने वाले शक्ति अंतकरण की शक्ति को मेधा कहते हैं यह मेधा भी छात्र है ऐसा बोलते हैं मेधा प्रज्ञा अर्थ है शास्त्र ग्रहण के सामर्थ्य और मेधा माने उसके अर्थग्रहण में सामर्थ्य धन तो लौकिक धन होगा उसके विनाश करने वाला बैसे शराब पीने की आदत बनेगी धन कहां से रहेगा जुआ खेलने की आदत बनेगी कहां रहेगा पहले तो अच्छा लगता है धन और उत्साह का भी हानि करने वाली है उत्साह अच्छा हो जाता है व्यक्ति विषय भोगते भोगते यह सबके कहानी के कारण होते हैं कौन राजख ऐसा हो जाता है सूर्य को तो अच्छा लगता है परिणाम खराब है सुख राजस्ख समझो ये कहा तो कह रहे हैं धर्म तजन अधर्म तज्जनिता नरगादि हेतुत्वाचा दूसरी बात भी है इस्लोक में तो यह सब बल वीर रूपाधि का नाश करने वाला ही है इस इस्लोक में परलोक भी नाश करता है वैसे सुख जो राजस्ख है अधर्म तज्जन अधर्म पैदा होगा वैसे सुख के द्वारा और उसके उदाहरण उत्पन्न बोला नरगाजि अधर्म करेगा तो सुर थोड़ी मिल रहा उसको नरगाजि यात्रा का कारण भी होता है वैश्विक सुख इसलिए परिणाम उपभोग कहा परिणाम है परिणाम है विषम परिणाम परिणाम तद उपभोग विष्णों के उपभोग इंद्रियों और विषयों के संबंध से उपभोग हो रहा था उस भोग के विपरिणाम विपरणातिकाले विपरीत अवस्था जब आ जाती भोग समाप्त होने पर विषम जहर के समान होता है वह पहले तो अमृत के मानता शुरू में किंतु अंत में पीस के समान होता है तत् सुखम वो जो सुख है राजसम स्मृत ऐसे सुखो राजस्व माना रजोगुण जन्य सुख कहा है वैसा माना कि उन्होंने माना विद्वान ने माना ये सुख आदि के विषय में जानते हैं उन्होंने कहा टीका में कहते हैं तो बौलवीर्य रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह हेतुत्वात् तो बोला था ये सुखो राजस्व आना कहा है मानी परिणाम जहर जैसा होता है बोला हुआ उसका अर्थ अच्छा करें थे क्या बलम संघात सामर्थ्य इंद्रिय और शरीर के जो सामर्थ्य है देखने सुनने की शक्ति चलने फिरने की शक्ति आदि इसको बल कहा गया बलम माने संगात वीर माने पराक्रम ऐसा मैंने दूसरे को जो जीतने से होने वाला यह उसको कहते वीर्य सामर्थ्य ऐसा रूपम बने शरीर सौंदर्य शरीर का सुंदरता भी नाश करता है वो हानि कानी हेतु तो बोला हुआ है सब हानि का कारण है बोला हुआ है रूप, शरीर के सौंदर्य चला जाता है विषय बोलता और प्रज्ञा मैंने श्रुतार्थ ग्रहण सामर्थ्य सुना हुआ जो विषय है उसको ग्रहण के लिए सामर्थ्य हुआ भूलता नहीं है सुना तो हो गया मेरा गृहार्थ ग्रहण किया हुआ है विषय उसके अविस्मरण धारण शक्ति विस्मरण पूर्वक ने अविस्मरण को धारण की शक्ति हो मैं अर्थ को धारण की शक्ति को बेरा कहा और शब्दों को जो धारण करने की शक्ति है उसको कहा प्रज्ञा यह अर्थ कर दिया धनम माने गो हिरी गो आदि है सोना आदि है धन उसका विनाश करने वाला है युवा में रख देगा चला, जैसे नहीं द्रौपदी को रख दे पत्नी को और कुछ नहीं कहा तो ऐसी स्थिति हो जाती है उत्साह तो उत्साह है अंत्य उसका भी नाश का हेतु बोला उत्साह क्या है कार्य प्रति उपक्रमादि कहते हैं कोई कार्य है आगे आरंभ करना था हतोत्साह बन के बैठा हुआ है कर पा रहा है ये सब ये तैसा नाशकत्व तो ये सभी को नाश करने वाला होता है कौन राज बैसेकम सुखम विश्व समम इत्यर्थ कहा वैसे जो विषर्जन इंद्रिय और विशेष संबंध से, से उत्पन्न वाले सुख वैसे सुख होता है जात के समान है परिणाम ऐसा होता है उल्टा होता है पहले अच्छा लगता है बाद में इतने नाश के साधन बनता है कहा तत्र तत्व दूसरे हेतु भी है क्या यह तो लोग तो बिगाड़ा बिगाड़ा शरीर आदि को बिगाड़ा है परलोक भी बिगाड़ेगा अधर्म कहा हुआ है अधर्म तजनित नरक आदि हेतुत्वा के कहा हुआ है अधर्म पैदा करता है और अधर्म से होने वाला नरक को भोगना पड़ता है कौन वैश्विक सुख भोगने वालों को ये भी अमर्थ का कारण है परलोक भी बिगड़ता है इसका श्लोक इस भी बिगड़ेगा परलोक भी बिगड़ेगा ये कहा आगे तामसम सुखम त्यागार्थम उ आगे तामस सुख का वर्णन कर रहा है क्योंकि त्रिगुणात्मा के हजार हजार सुख तीन प्रकार का बोला है क्रिया कारक फल सब तीन प्रकार के हैं जो भी वस्तु होगा तीन प्रकार में पाया जाता है कौन कौन सब प्रकार है चाहे जड़ हो चेतन हो कहीं भी हो तीन प्रकार का होगा तो तामसुख का त्यागार्थम वो भी त्याग के लिए ही है तामस सुखा भी ग्रहण के लिए नहीं त्याग के लिए काम जैसे राजस्व त्याग के लिए सुनाया साधकों को उस तामस त्याग के लिए है ग्रहण के लिए नहीं एक यद्रे यदग्रे च अनुबंधे च सुख मोहन आत्मन द्रा प्रमादत्थम तत्ताबंधे सुखम मोहन मात्मन विद्राल प्रमादत्थम तत्ता यद अग्रे शुरुआत में और अनुबंधे मान फल काल में परिणाम में अनुबंध मान पीछे होने वाले को अनुबंध बोलते हैं पीछे परिणाम में दोनों स्थिति में सुखम जो सुख होगा यखम मोहनम आत्मा न मोहनम आत्मा को अज्ञान में डालने वाला है मोहित करने वाला जो सुख होगा शुरुआत में भी आत्मा को मोहित करता हो जो सुख और परिणाम में भी मोहित करता हो दोनों स्थिति में मोहित करता हो आत्मा को कैसा सुख होता है मोहित करने वाला निद्रा वालय से प्रमाद उत्तम कहा निद्रा से उत्पन्न अथवा आलस्य से उत्पन्न और प्रमाद से उत्पन्न ऐसा जो सुख होगा उसको होता है ताम कहा जाता है आत्मा को बहित कर देता है कर्तव्य से ज्योत कर देता है निद्रा से उत्पन्न है आलस्य से उत्पन्न प्रमाद से उत्तम उत्पन्न ऐसा सुख होगा तत्तामस उदाहम ऐसे सुख को तामस सुख उदाहरण दिया गया है शास्त्रकारों ने ऐसे सुख को तामस समझना कहा हुआ है भाष्य में कहते अग्रे च अनुबंध दोनों स्थिति में अग्रे मान प्रथम काल उपभोग के बाद को कहा अनुबंध करके कहा या पश्चात भाभी दोनों स्थिति में अनुबंधे तो माने अवसान उत्तर काले भोग के पश्चात सुख पश्चात है सुखम जो सुख होगा वो हनम वोह कर्म आत्मा का आत्मा को मोह करने वाले मैंने कर्तव्य से प्रचिति करा देता है जो सुख ऐसी हो जाता है निद्रा में आनंद आता है निद्रा के ठीक पहले बड़ा आनंद होता है और निद्रा छोड़ने के बाद भी आनंद भी पड़ा रहेगा कुछ देर तक निद्रा तो छोट गई किंतु बिस्तर छोड़ने नहीं जा रहा उसके बड़ा स्वाद मिल रहा है अभी पूर्वानुभूत जो निद्रा है उसका ऐसी ऐसा सुख है आलस्य भी ऐसे है आलस्य कर्तव्य तो कुछ करेगा नहीं हाँ उसी को अच्छा लगता है उसी को रहेगा आलस्य प्रमाद करने का कर्तव्य प्रमाद कर जा आगे होगा तो ऐसा जो सुख होगा कहा निद्रल से प्रमाद उत्तम इनके द्वारा उत्पन्न है जो सुख निद्रा निद्रल से प्रमाद्व समास होगा निद्राचार आलस्य प्रमाद से तीनों के द्वारा ही है निद्रा लाल से प्रमादे उनसे उत्पन्न होने वाला ये इनसे होने वाला जो सुख होगा समुद्धिस्त इनसे उत्पन्न होता जो तामस हो कौन सा सुख तामस सब उत्ष्ट तिथि नित्र से उत्तम इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होता है सम्यक प्रकार से उत्तिष्ट होता है उत्पन्न होता है इसे निवराज से प्रभात होगा तत्ताम सुख गो तामस, है। तामस ऐसा उदाहरण दिया समझाया शास्त्रकारों ने ये दोनों को त्यागने के लिए कहा राजस्व तामस सुख को सात्विक सुख को ग्रहण के लिए कहा जो शुरुआती कठिनाई होगी अंतिम में अच्छा होगा परिणाम अच्छा होगा उसको सात्विक सुख कहा मैंने आत्म प्राप्ति के लिए इतना सरल नहीं शुरुआत कठिन है ज्ञान ध्यान बैराज जाति लाके रखना ये विषयों से व्यावृत्त हो जाना होना ये सब परिणाम अच्छा होगा यह कर सकता हो तो आगे आत्मा आत्माकार वृत्ति में पहुंच सकता है अत्यंत सुख की अनुभूति करेगा स्थिति है ये कहा ठीक मैं कहा अनुबंध शब्दार्थम आहार तो अग्रे चाबंधे अनुबंध माने क्या यह अग्रे बने तो प्रथम शुरू हो पता हो गया अनुबंध मैंने क्या कहते उसका अर्थ कहता अवसान परिणाम कहा अवसान उत्तरकाले काले भाषित कहा भोगने के पश्चात भी आत्मा को बोहित में डालता हो निद्रा पूरी हो गई फिर भी अभी एकाएक काम करने ले जाएगा थोड़ा झोंक खाता रहेगा उठने के कुछ अनुभव कुछ पड़ा आलस में डूब निद्रा से आलोचन ऐसे होता है प्रमाद में हो जाता है इत्यादि मोहनम मैंने मोहकरम कहा मोह करने वाला है बोहित करता आत्मा को बोहित बना देता हो विज्ञान में आच्छादित कर देता हो ऐसा शोक तद उत्पत्ति है तुम्हारा ये किससे उत्पन्न होता तामस ताम्र सुख निद्रा लस्य प्रमाद उत्पन्न का ये तीन से उत्पन्न होता है निद्रा से प्रमाद से आलस्य से उत्पन्न होने वाला अब आगे कहते चलो और कोई तीनों गुणों से मुक्त पदार्थ भी कोई होगा संसार में आत्मा छोड़कर के बात कर रही है भाई विषयों के बारे में तो कहते कोई वस्तु तो ऐसा नहीं मिलेगा जो कि तीनों गुणों से मुक्त हो कोई वस्तु तो नहीं कोई न कोई गुण होगा उसमें तो शत्रुगुणी होगा रजगुणी होगा तमगुणी होगा सारा संसार के पदार्थ मात्र त्रिगुणात्मक तो जगत है त्रिगुणात्मक तो प्रकृति है उसी के कार्य जगत त्रिगुणात्मक होता है ये कहना आ में रहते हैं इसको थोड़ा क्रियाकार फलात्म जो तीन प्रकार के बताए संसार से प्रत्येकम सात्विकाधि वेदन त्रवि का होता है क्रियाकारक फल रूप जो संसार है तीन भाग में पाए जाते हैं संसार क्रिया रूप में कारक रूप में फल रूप में तीन रूप यह संसार जो है प्रत्येक एक एक, एक एक का क्रिया का भी कर्मक कर, कारक का भी और फल का भी एक एक भेद एक एक करके क्रिया का भी तीन भेद भेद से सात्विक राजस्तावस और कारक का भी तीन भेद और फल का भी तीन भेद बताए सुख त्रैविद्यक्त तीन प्रकार का कथन करके संसारांतर्भूतमेव कि गुणत्र क्वचित अस, भविष्यति इति आसंजा संसार के अंतर्गत ही होता हुआ कोई तीनों गुणों से मुक्त भी कोई पदार्थ होगा ऐसा का है? जैसे तीनों गुण से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ हो संसार से ये संक्रांत तो कोई हो सकता है ये तीनों छोड़कर कहीं ना कहीं तो हो सकता है ना संसार बहुत लंबा चौड़ा है तो तीनों गुणों से अतिरिक्त तो कोई विषय तो हो सकता है संक्रांत यही है संसारांत तो भूतम संसार के भीतर ही होता हुआ कोई ऐसा वस्तु हो ऐसा किंचित मानी कुछ ऐसी वस्तु हो गुण तरह तीनों गुणों तो तो के द्वारा पृष्ठ संबंधित नहीं है पदार्थ उचित भविष्य कहीं ना कहीं हो सकता है कोई वस्तु उचित किंचित कहीं कोई वस्तु हो सकता है ये शंका है कर उत्तर देते हैं अथ करके भाषण में कहते हैं कोई विषय मिलने वाला नहीं तीनों को इसका अतिरिक्त तो कोई मिलेगा नहीं कारक में भी तीन प्रकार के मिलेगा जो सात प्रकार के कारक माने जाते हैं प्रथमादि विभक्ति को कारक बोलते हैं ना क्रिया भी तीन प्रकार के मिल सभी क्रिया सत विराज तामस कर्मा और फल भी तीन प्रकार होगा सात्विक अवस्था में अतिरिक्त तो कोई पीलेगा नहीं ये कहने के लिए आगे का श्वक था ये कहना चाहते हैं अर्थात करे वास्तव अब अधय में अब प्रकरण उपसंगार था ये क्रिया कारक फल रूप प्रकरण चल रहा था कर्म तीन प्रकार के होते हैं कर्ता तीन प्रकार के होते हैं इत्यादि कहा और फल तीन प्रकार के होते हैं कहा ये प्रकरण चल रहा था इसके उपसंहार के लिए आगे का श्लोक आ रहा है ये तीनों ये तीनों से अतिरिक्त कोई है ही नहीं संसार में वस्तु तीनों में से कोई एक है एक कहना है श्लोक आरभ थे का आज का श्लोक पड़े चालीस नंबर का जो श्लोक होगा बोला रहे हैं कहना है नवतादस्ति पृथ्विव्यांबा दिव्य देवेशुभा पुनः सपम दे दे दे दे दे प्रकृतिर्मुक्तम यदि विश्वा त्रिविर्भि सतत अस्त पृथिव्यांवी देवेशु बान सत्तम प्रकृतर्मुक्त यदि विश्वा पृथिव्यां अथवा दिवि अथवा देवेशु पुनः चाहे पृथ्वी में ढोड़ो सारी पृथ्वी टटोलो चाहे दिवि मारे स्वर्ग को ढोड़ो पूरे स्वर्ग में ढोड़ो अथवा देवताओं में कोई वर्ष हो तीनों गुणों से मुक्त कोई पदार्थ हो चाहे पृथ्वी में हो चाहे स्वर्ग में हो चाहे देवताओं में हो तीनों गुणों से मुक्त कोई पदार्थ हो मैंने आत्मा के विषय ने आत्मा स्वर्ग कोई वस्तु कोई हो न तद अस्थि कोई पदार्थ नहीं है न तद अस्थि सत्वम तत्सत्व नास्ति वो सत्व वो वस्तु नहीं है सत्व मानी वस्तु कोई वस्तु कौन प्रकृत त्रिवीर गुण ये भी त्रिवीर गुण मुक्त मुक्तम प्रकृत जन्य जो तीन गुण है सत्व रजस राजस्ताम गुण हैं है सत्वरजतम गुण हैं इससे मुक्त जो पदार्थ हो कोई भी पदार्थ हो अस्थित सत्व पदार्थ जो वस्तु हो ऐसा कोई नहीं है सारे पदार्थ तीन गुणों के घेरे में है चाहे सत्गुण वाले होंगे चाहे रज वाले होंगे चाहे तम वाले होंगे सारे संसार के पदार्थ क्रियाकारक फल बताने के बाद में शंका हो गई कि क्रियाकारक फल से अतिरिक्त भी कोई पदार्थ हो सकता है जो तीनों गुणों से मुक्त वस्तु हो शंका उसको दिया में कोई है ही नहीं तत्ति तत तत तत्सव नास्ती वो सत्व है वस्तु नहीं है कौन चाहे पृथ्वी में कहा पृथ्वी हम पृथ्वी में रो कहीं मिलने वाला नहीं ऐसे वस्तु देवी दीवीलोग में भी नहीं आए देवेश देवताओं में भी नहीं आई वो वस्तु सत्वम मानी वस्तु तत्वस्तु वो वस्तु प्रकृति यदि भी त्रिवीर गुण मुक्तम से आता प्रकृतिजन ये तीन गुण है इनके द्वारा जो मुक्त वस्तु हो कोई वस्तु नहीं न तद वो वस्तु है ही नहीं बस यही समझना ये कहा समझ जाते हैं न तद अस्ति तन नास्ती वो वस्तु नहीं है कहा पृथ्व्यांबा चाहे पृथ्वी में ढूंढो सारे पृथ्वी में ढूंढो वो वस्तु नहीं पाया जा सकता तीनों गुणों से मुक्त हो मनुष्यादि सत्व अथवा पृथ्वी में अस्तित्व रह अस्तित्व वस्तु होते मनुष्य आदि पशु प्राणी आदि होते हैं कोई ऐसा नहीं तीनों गुणों से अतिरिक्त वस्तु हो पृथ्वी प्राणिजात प्राणीजात प्राणीजात प्राणी वर्ग कोई ऐसे हो जो तीनों गुणों से मुक्त हो ऐसा है ही नहीं कोई न कोई गुण होगा उसमें अन्यथा अन्य मान्य जो अप्राणिक वर्ग होंगे कौन होंगे थावर ये तो जंगम को लिया पहले वाले पक्ष में आगे अन्यवा करके था वर्ग लेते हैं था वर्ग में भी ऐसा नहीं है ये वृक्ष आदि हो गए पहाड़ पर्वत आदि वो भी तीनों गुणों से मुक्त कोई है ही नहीं अप्राणी अन्य मानी अप्राणी जातम पहले वाला प्राणी जातम कहा था पृथ्वी में कोई मनुष्य आदि ऐसा पदार्थ नहीं है कोई भी प्राणी वर्ग जो कि तीनों गुणों से मुक्त हो उसी प्रकार अन्यवाद हो अन्य हो कोई अप्राणी वर्ग हो कथावर आदि वो भी नहीं है कोई तीनों गुणों से मुक्त कोई हो अथवा देवी देवलोक में हो यहां नहीं तो स्वर्ग में वो भी नहीं वहां भी नहीं कोई वस्तु ऐसा नहीं है तीनों गोड़ से मुक्त हो देवेश को ना अथवा देवताओं में देखा जाए तीनों तीनोंगढ़ से रही तो वहां भी नहीं है त्रिवोणात्मक ऐसा सप्तम सप्तम जो वस्तु है कि किससे मुक्त होता प्रकृति ये भी गुण ही कहा प्रकृति जन ये तीन गुण है ना जिसकी चर्चा चल रही है अभी अभी इधम सबसे दिखा रहे ये भी ये जो वर्तमान में कहे जो गुण है सातुराज तामस प्रकृति जन्य जो गुण है इनके द्वारा मुक्त हो कोई पदार्थ ऐसा दत्ता दृष्टि उपस्थित नहीं है चाहे पृथ्वी में ढूंढे चाहे स्वर्ग में ढूंढे चाहे देवताओं में ढूंढे कहीं भी नहीं मिलने वाला ऐसा वस्तु प्रकृति जय मैंने प्रकृति तो जाते प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है सातु कार्य गुण यही है कार्यरूप जो गुण है गुण तीन गुण की चर्चा चल रही थी सातविराज तामस की वही है सत्वाधिवीर सत्वाधि जो तीन प्रकार के गुणों की चर्चा है यह भी ये जो तीन बताया हुआ है जिनकी चर्चा चल रही थी गुण ही सत्वाधिवीर मुक्तम सत्वाधि तीन गुणों से मुक्त पदार्थ कोई तो वो ऐसा नहीं है मुक्तमतम तीनों गुणों ने जिसको छोड़ दिया हो अतिरिक्त तो वस्तु नहीं है यथियत जो हो सके ऐसा वस्तु नहीं या था से वो इति भवे यद्यावेत नहीं है कोई वस्तु को ऐसा नहीं है तीनों ते गुण से मुक्त हो ऐसा वस्तु नहीं है इति संबंध पूर्वों पर नस्ती सब है उसके साथ संबंध ने तो तात्पर्य सब त्रिगुणात्मक है तो साधकों को क्या करना चाहिए साधु गुण का आश्रय लेके चलना चाहिए रजुगुणी पदार्थ का सेवन न करे स्वयं रजुगुणी न बने मुगुणी न बने तमुगुणी पदार्थ से वन, का सेवन निद्रा प्रमाद, आलिका, आदि का त्याग करे ये सब बातें होती है साधक बनना हो तो सतुगुण में आश्रित तो होकर स्वयं में शत्रुगुण में हो विषय सेवन भी सत्गुण वाला हो जैसे आहार प्रकार राजा सात्विक आहार करे सात्विक व्यवहार करे स्थिति है राजस तामस व्यवहार छोड़े आहार आदि छोड़े राजस्तामश इसके लिए चर्चा सब आपकी उन्नति हो सके उसके लिए बता रहे हैं ठीक में कहते हैं संसार से सर्वस्व पूरे, पूरे पूरे संसार में ढूंढने पर तीनों गुणों से मुक्त पदार्थ कोई मिलता नहीं है जहां तीनों गुण न हो तीनों में से कोई एक गुण होगा कैसा तिगुण राजस्व कामश हो यही है संसार से सर्वस्व संसार से पूरे पूरे संसार गुणत्र पृष्ठत्म प्रकरण तीनों गुणों का पृष्ठपने संबंधित होता है यह प्रकरण चल रहा है पूरे संसार तीनों गुणों के संबंधित होता है तीनों गुणों से मुक्त कोई संसार है ही नहीं एक प्रकरण है यहां अन्यथवा आया राष्ट्र में दत्ता पांच पृथ्वी का पृथ्वी का आदि जो सत्व कहा था अन्यवा अप्राणी जात बोला हुआ था अन्यवा अप्राणी इत्यत्र अप्राणी शब्द है ना प्रसिद्ध है शब्द से प्राण नहीं जिसमें उसको तो प्राण वाले को प्राणी बोलते हैं इसमें प्राण हो पता ही ठहरा प्राणवाश प्राणी न प्राणी अप्राणी प्राणी से भिन्न जो होगा प्राण वाले से भिन्न होगा प्रसिद्धि के द्वारा प्रकरणार्थम उपसंभतम अनुभवते हैं जो प्रकरण चल रहा था तीनों तो गुणों की चर्चा चल रही थी सातवराजामस क्रिया भी तीन प्रकार के होते हैं कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं फल भी तीन प्रकार होता है तीनों से अतिरिक्त सात्विक तो राजस्थान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं न क्रिया में पाए जाए न कर्ता में पाए जाए न फल में पाए जाए तीन प्रकार का है। हमारे सात्विक राजस्थान की चर्चा थी यहां उसको उपसंगार करते हुए अनुवाद करते हैं गुणों के अनुवाद करते हैं सर्व इत्यादि में सर्व संसार सारे के सारे, सारे संसार ये नहीं एक जगह नहीं सारा संसार क्या है त्रिगुणात्मक जैसे पृथ्वी किसको गंधवाली को पृथ्वी बोलते हैं गंधवत्तम पृथ्वी का लक्षण इसी प्रकार सारे संसार का लक्षण क्या है त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक है सर्वसंसार क्रियाकार फलक्षण संसार ये तीन रूप में दिखाई पड़ता है स्वभाव क्रिया स्वभाव कर्म और कारक स्वभाव और फल स्वभाव परिणाम सत्व तो रो तमो गुणात्मक हो पूरे पूरे संसार जो क्रिया रूप में हो कारक रूप में हो फल रूप में हो सतगुण रजगुण तमोगुण स्वरूप है तीनों में से एक एक है कोई ना कोई गुण, गुण, गुण, गुण, गुण, गुण है कोई भी पदार्थ में एक ही में तीनों नहीं मानी कोई ना कोई एक है एक की प्रधानता है रहेंगे तो तीनों गुण ही रहेंगे किंतु एक की प्रधानता रहेगी ठीक है त्रिगुणात्मक है संसार कहा सबके सब क्रियाकार फल रूप जो संसार है त्रिगुणात्मक है अविद्या परिकल्पिता वास्तव में संसार है भी नहीं अज्ञान से कल्पना है जैसे रज्जु में सर्क की कल्पना अज्ञान से होती है किसके अज्ञान रज्जु का ज्ञान इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से कल्पना है यदि आत्मा में जाके बैठा होता तो संसार होती नहीं उसी दृष्टि में संसार नहीं होता उसी दृष्टि में आत्मा के अज्ञान से विक्षेप हो गया संसार रूप में दिख रहा है आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति दो शक्ति काम करती है आवरण शक्ति ने आत्मा को ढक दिया अज्ञान का दो शक्ति आवरण अनुसार क्या करेगा आत्मा को ढक दिया आत्मा ढक गया उसका उनकी जानकारी नहीं हो रही है तुरंत विक्षेप शक्ति ने रूपांतर कर दिया क्या बना दिया संसार खड़ा कर दिया संसार रूपे दिखा रही हो ये विक्षेप शक्ति माया की दो शक्ति है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति तो अधिशांत को ढकने का काम करें जैसे रज्जु के अज्ञान ने रज्जु को ढक दिया तो विक्षेप शक्ति ने क्या कर दिया सर्व खड़ा कर दिया और मूल कारण क्या रज्जू का ज्ञान है रज्जू के ज्ञान है रज्जू को ढक दिया रज्जू ढक गए रज्जू की जानकारी नहीं हो रही है होते हुए रज्जू की और जो वस्तु नहीं है उसको दिखा दिया विक्षेप शक्ति ने स्थिति बदली तो सर्व संसार क्रियाकार फल लक्षण जो सारा संसार तीन रूप में पाया जाता है क्रिया रूप कारक रूप फल रूप ऐसा संसार सब तो रजोगुण रजगुण तमोगुण स्वरूप है इसका संसार का अविद्या परिकल्पित वास्तव में है ही नहीं संसार अज्ञान के द्वारा कल्पित है कल्पना मात्र है संसार वास्तव में यदि संसार हो सुसुक्ति आदि अवस्था में मिलना चाहिए जो हो उसका तो नाश होता आत्मा का अभाव होता है क्या सुसूक्ति आदि है सुसूक्ति समाधि आदि है संसार नहीं पाया जाता यदि हो तो वहां भी मिलना चाहिए वहां नहीं मिलता जागृत स्वप्न में मिल रहा है जागृत में स्वप्न में संसार खड़ा है अवस्था में नहीं तो उसके ऊपर की अवस्था तुरी अवस्था में कहा संसार होगा नहीं है अज्ञान द्वारा कल्पित है अनर्थ है संसार संसार अनर्थ है मूल के सहित मूल क्या अज्ञान है इसका मूल क्या है अज्ञान सहित है सब बोला इसका मूल होता है कारण अज्ञान उसके सहित अनर्थ मुक्त अनर्थ करके कहा था पंचदश में क्या कहा था वृक्ष रूप कल्पना अनर्थ कहा था और वृक्ष रूपी कल्पना कर दी थी वृक्ष के जैसा दिखाया संसार कोलबा प्रावर छी स्तंभ इत्यादि के द्वारा मूल के सहित जानना चाहिए कहा था की कल्पना दी थी एक ऊपर तो जड़ है नीचे शाखा है इत्यादि कहा था वृक्ष कल्पना करके उर्द इत्यादि ना ये कहा तो ये कहा पंचदश अध्याय कहा के बात संसार को वृक्ष की कल्पना करके कहा था और अनर्थ है मूल के सहित इसको त्यागना चाहिए कहा था ये संसार को कम उसको और कैसे होगा उसको त्याग चाहते हैं बुलादी कैसे करना असंघ शस्त्र दृढ़ इस संसार को क्या करना तम संसार हम वो संसार को त्यागना कैसे असंगता रूपी शास्त्र के द्वारा त्यागना न कहा था अपने को असंग भाव में पहुंचाना शरीर के साथ में ताद को छोड़ देना यही शास्त्र होता है संसार काटने के लिए अपने स्वरूप में पहुंच गया असंगता में पहुंचा उसके लिए संसार नहीं है उसको संसार को काटने का एकमात्र खड़गा यह बताया था असंघ शास्त्र असंगता रूपी शस्त्र बहुत मजबूत चाहिए किसी भी परिस्थिति तो में हम सचिदान आत्मा हूं ऐसी भावना होनी चाहिए हर परिस्थिति में तो वही असंघ शस्त्र है उसको द्वारा काटना चाहता तम संसारम संसार वृक्षम असंघ शास्त्र दृढ़ ऐसा कहा संसार काटने के बाद में फिर क्या करना रहा है कर्तव्य बताया ततः पदम तत्पिमार्ग तब्यमान पंचदश अध्यम पुरुष प्रवृत्ति पुरुषता पुराणी पंचदश उसके पश्चात संसार वृक्ष को असंख्यता रूपी शास्त्र के द्वारा काटने के पश्चात उस पद का अन्वेषण करना चाहिए मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं पहले वैराग्य पूर्ण होना चाहिए सीधी बात यही है संसार को काटने के लिए वैराग्य चाहिए अपने को से प्रहर करना होगा उसके पश्चात फिर उस तरफ चिंतन शुरू करें। तथा पदम तथा उस पद प्राप्त वस्तु है परिवार के दब्य अन्वेषण अनुसरण करना चाहिए यशमिन कथा न जिस पद में जाने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं होता संसार में ऐसा पद है वो तवे बचा पुरुष यथ प्रवृत्ति प्रस्ताप पुरानी कहा हम मयूषी के शरण में हो जिसे पुरानी जो प्रवृत्ति प्रवृत्तियां चल रही है उसी के शरण में हूं मैंने शरणागति को जाए तब उस तरफ पहले तो अन्य के शरण में रहता है मेरे पुत्र है पौत्र है प्रमुख है ये है बंधु है ये है सो है ये मेरी रक्षा करने वाले हैं ऐसा समझता है कहीं न कहीं यहां अपने रक्षक माना हुआ, हुआ होता है या कि पकड़ा हुआ होता है मन से भविष्य में काम आएगा मेरा ये काम आने वाला नहीं इसको काटना पड़ेगा पहले जिसको कार्तिक होगा ये कहा हुआ है ये जब संसार रूप से कर जाता है वैराग्य पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात तत्पदम तत्परिमार्ग उसके पश्चात तत्व पश्चात उस पद के अन्वेषण करना चाहिए यशमिन कथा मानी बोल भूय इत्यादि बोल के आए ये कहा तो सबसे पहला साधन वैराग्य होता है वैराग्य के बिना कोई काम नहीं कर सकता वैराग्य चाहिए साधकों को कहा उत्तम तत्र सर्वस्व त्रुणात्मकत्वात् तो कुछ संसार है ना कैसा है सबके सब त्रुणात्मक है सत्वरो गुणात्मक है संसार कारण अनिवृत्ति अनुपतव प्राप्त सारे के सारे संसार त्रुणात्मक है तो संसार के कारण गुण है तो उसके निवृत्ति करना संभव नहीं लग रहा है अनुपत्तव ने सिद्धि नहीं हो पा रही कैसे उसको निवृत्तिकारी गुणों को गुणों से पार कैसे हो, ता ता या ता ता हो तथा यथापनिवृत्ति से जिस प्रकार उसकी निवृत्ति होगी तथा वक्तव्य उसी को कहना है जिसे संसार के काट के तीन गुणों से पार कर सकता है व्यक्ति उसके क्या होगा कहते हैं वर्णाश्रम भी धर्म वहां से शुरू होगा यह ऐसे बोलना चाहेंगे आज सर्वस्व गीता शास्त्रार्थ उपसम सारे गीता शास्त्र का अर्थ भी उपसकार करना चाहिए उस आत्मभाव में पहुंचाना गीता का अर्थ होता है वो भी कहना चाहिए उपसकार करना चाहिए एतावान एवं सर्ववेद स्मृत्यार्थ यह है इतना ही सारे वेद वेदों के स्मृतियों के जो विषय है इतना यह करके ही बताना चाहिए इन बातों को लेकर और पुरुषार्थ पुरुषार्थ इच्छा परम पुरुषार्थ चाहने वाली के द्वारा मुख्य चाहता जो व्यक्ति परम पुरुषार्थ चाहने द्वारा अनुष्ठेयना चाहिए आगे के श्लोक ब्राह्मण क्षेत्रीय विषाम शुद्रनंद परंतु आदि आए मैंने मूल कारण वर्णाश्रम धर्म वहां से आरम्भ होगा वर्णाश्रम अपने कर्म जैसा जिस वर्ण में जिस आश्रम में जैसा कर्म हो कहा हो शास्त्र में उसके आधार पर चलने से अंतकर्ण की शुद्धि होगी उसकी अंतकरण शुद्ध उस होने विश्वास वैराग्य होगा विश्वास वैराग्य होने से सर्वाधि इच्छा होगी उसके बाद ज्ञान होगा फिर मोक्ष होगा परंपरा साधन शुरुआती साधन यहां से ये बोलना आगे के लिए तो भरवाश्रम धर्म इतना इनकी महिमा बताते हैं ये बोलना कहा ठीक है तस्य अनेकात्मकत्व हेतु है तस्वीर संसार से सर्वसंसार जो है सारा संसार त्रिगुणात्मक जो संसार है त्याज्य होने की सूचना करते हैं क्यों अनेकात्मकत्व अनेक रूप मिला हुआ तीन है क्या है संसार में सतगुण रजुगुण तमुगुण एक स्वरूप नहीं है जो अनेकात्मक होता है वो त्याज्य होता है अनेक रूप त्याज्य होता है क्रियाकारक फल लक्षण का सारे तो, संसार दुर्गुण आत्मलोक वैलक्षण तस्य हेत है आत्मा जो निर्गुण आत्मा है आत्मा निर्गुण है और ये सगुण है ये संसार कैसा है तीनों गुण लगा हुआ है सदगुण रजुगुण तम गुण यह सगुण है और आत्मा निर्गुण तो निर्गुण जो आत्मा से बहिलक्षण है ये सगुण है इसलिए भी त्याग चाहिए यही है सत्व रज त्यादि का सत्वर आत्मा तो निर्गुण और ये सदगुण रजगुण तमगुण रूपा है इसलिए भी त्याग चाहिए अनर्थत्व तो अच्छा तो त्याजत्व हो गया अनर्थ के कारण ही संसार अनर्थ स्वरूप है इसलिए भी त्याज्य है संसार पर क्यों कहा है? संसार में अनर्थत्व अभी है ना अनर्थ क्यों है संसार अज्ञान के द्वारा कल्पित है जो अज्ञान के द्वारा कल्पित होता है अनर्थ करता है क्या करता है रजु में सुखाए सुक्ति में चांदी के पाठ हो गया अनर्थ करते दौड़ाएगा फालतू में दौड़ाएगा चांदी समझ कर रहेगा मरुभ में जल बुद्धि हो गई अनर्थ के कारण है दौड़ा दौड़ता रहेगा पानी का प्यासा व्यक्ति रज्जु के सर्व कल के कल्पना करते भागेगा भागने पर गिरा पैर में चोट आ गया अनर्थ के कारण बन गया वो समझ करके रज्जु को सर्प समझ आना अनर्थक का कारण होता है क्यों तो कहते हैं यहां है। अनर्थत्वाच त्याज्यो तो संसार जो है ना सर्वसार त्याज्य क्यों अनर्थ के कारण अनर्थ होने से अनर्थत्व से अविद्या कल्पित तत्व है ना अनर्थ क्यों कहा इसको अज्ञान के द्वारा कल्पित है ना जो जो अज्ञान के द्वारा कल्पित होता है अनर्थ के कारण होता है आगे जाके अनर्थ करने वाले होते हैं अवस्तुनो वस्तु भाना करें वास्तव में जो वस्तु नहीं है उसको वस्तु के समान भान होता है चक्कर है संसार वास्तव में है ही नहीं वस्तु रूप में दिख रहा है काम आएगा आपापी चल रही है वस्तु तो है वास्तव में वस्तु भान वस्तु वस्तु के समान भान हो रहा है जानकारी हो रही है ये अनथ के कारण है वस्तु तो है मरुभूमि में जल बुद्धि हो गई तो वस्तु तो है नहीं जल तो है ही नहीं दौड़ते रहा रहथ के कारण है सुक्ति में रजत बुद्धि हो गई तो लोभ के मारे जाता है मिला तो है नहीं अनथे के कारण है रजों में सर्पदृष्टि हो जाती है अनर्थे के कारण कहा अविद्या कल्पित तत्व ने कहा था विद्या परिकल्पित है ज्ञान द्वारा कल्पित है सर्व संसार कोई भी संसार ऐसा नहीं अविद्या से अतिरिक्त हो समूल अनर्थ कहते हैं यह संसार जो है ना भूल कैसे अनर्थ भूल इसका विद्या है कारण पूरे अनर्थ है वो भी अनर्थ है ये भी अनर्थ है अनर्थ उत्तः अनर्थ कहां कहा पंचदश अध्याय का बातें कहां का वृक्ष रूप कल्पना चाहता और वृक्ष रूप की कल्पना करके वृक्ष के रूप स्वरूप दिखा करके कल्पना करके बताई संसार वृक्ष संसार को पंचदश अध्याय कहा था न केवल अष्टादश संसारों संसार केवल अठारहवें अध्याय में जो चल रहा है इसमें संसार को दिखाया बात नहीं है जो तीन भाग में दिखाया क्रियाकारक फल रूप में दिखाया सारा संसार यहां मात्र नहीं पंचदश अध्याय कहा वृक्ष रूप की कल्पना करके पंद्रहवें अध्याय में कहा पंद्रह अध्याप भी कहा है वृक्ष रूप कल्पना चर्दो बोल इत्यादि ने कहा उत्यादि वृक्ष है कल्पना या लेना चाहते चकारात उतर संसार वो जो पूर्व संसार जो पूर्व अष्टादश अध्यापी कहा हुआ है उसी को लेना है क्रियाकार फल रूप में संसार है संसार ध्वस्ति साधन सम्यक ज्ञान तक तत्र उक्तम हैं संसार का नाश का कारण ध्वस्ती नाश नाश के कारण सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान तत्र कहा पंचदश अध्याम कहां का पंद्रह अध्याय कहा है असंग शास्त्र इत्यादि संव्य ज्ञान के साधन बताया है वैराग्य दिखाया है वर्तमान उद्यान अंतर पूर्व की बातों को अनुवाद करते हुए आगे के जो संदर्भ का संदर्भ है उसको तात्पर्य है तत्र च कहा हुआ है तत्र च इत्यादि आ गया तत्रच सर्वस्व त्रिगुणात्मक संसार कारण निवृत्ति अनुपत तो प्राप्त हुई स्थिति में सबके सब, सब त्रिगुणात्मक है तो संसार जो, जो, जो कारण है कारण के निवृत्ति होना संभव नहीं सबके सब, सब साधन साधन जितने भी किसे कौन साधन मिलेगा साधन इन जी हाँ इनकी निवृत्ति करेंगे त्रिगुणात्मक है सबके साथ सब तो कौन से किसे कौन से सा आदर्श को काटा जा रहा है यथात निवृत्ति से तथा वक्तव्यों में जिस प्रकार इसे निवृत्ति हो त्रिगुणात्मक संसार की निवृत्ति हो आत्मा को पृथक आत्मा शुद्ध बुद्ध अवस्था में पहुंचे तो इसके लिए कारण बताएंगे आगे वक्तव्यों को कहना चाहिए क्या कहना वर्णाश्रम धर्म को एक कारण बताएंगे शुरूआत में ऐसे चलना होगा वर्णाश्रम जो विहित धर्म होगा वही क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में वर्ण और आश्रम दो धर्म लगे हुए होते हैं किस है, आश्रम में ब्रह्मचर्यादि आश्रम और ब्राह्मण आदि जो वर्ण है वहीं से जो साधन बताया है जिस वर्ण के लिए जिस आश्रम के लिए वहां से चलने से उस स्थिति में पहुंच जाता है धीरे धीरे करके एक है टीका में कहते हैं तत्त वर्ण प्रयुक्त धर्म जात जान उपदेश है तत्त धर्म तत्त धर्म तत्त वर्ण प्रयुक्त धर्मजात अनुपदेशे उपसंगा, उपसंगार धर्म जात अनुपदेश प्रगर तत्त्व तरण और आश्रम है ना जो धर्म होगा उसको उपदेश ना करने पर गीता में नहीं करेंगे उपदेश तो क्या होगा उपसंगार प्रगण प्रकोप आगे उपसंगार प्रगण होगा परमात्मा में पहुंचाने का प्रकण प्रकोप होगा क्यों अंतकरण की शुद्धि नहीं हो पाएगी तो कैसे पहुंचेगा वहां एक सर्वस्व इत्यादि का सर्वस्व गीता शास्त्रार्थ उपसंभ जगत है सारे गीते गीता शास्त्र का अर्थ भी करना चाहिए यह यह इतना ये करके समझाना पड़ेगा कि इतना ये सारे वेदों का अर्थ स्मृतियों का अर्थ सब यही है करके समझाना होगा इत्यादि ठीक है उपसंभते गीता शास्त्रार्थ गीता शास्त्र का अर्थ उप्रसंगार होने पर यद्य सर्वोवेदार्थ मृत्य सर्वोपस तो सारे वेद का अर्थ स्मृति का अर्थव प्रसंगार हो, हो, जा हो जाता है गीता शास्त्र के अर्थ का प्रसंगार करने पर उनके भी प्रसंगार हो जाता है तथा फिर भी मुमुखिर अनुष्ठेम अस्थि वक्तव्यम यम अवशिष्ट ठीक है सारे संसार मान गीता के अर्थ पूरा कर देने पर वेद के अर्थ स्मृति का अर्थों को प्रसंहार हो जाता है ठीक है फिर भी मुमुक्षों के द्वारा तो अनुष्ठेम अस्थि फिर भी मुमुक्ष अनुष्ठान रहेगा को अनुशांत तो करना होगा उसको ये शंका है अनुश्चय अस्तित्व वक्तव्यम वो कहना पड़ेगा अभी अवशेषम वक्तव्य अवशेष है अभी मुख्य शंका आगे बस इतना ही आगे कुछ नहीं है कितना आगे कहना है बस संपूर्ण भेद का अर्थ स्मृति का पूरा हो जाता है गीता के अर्थ समझने पर यह कहा ठीक है कहा अनुष्ठेय परिमाण निर्धारण निर्धारण उक्त संज्ञा निवर्तन शास्त्रार्थ उपसार तो सी वकारार्थ करते हैं जैसे अनुष्ठेय अनु पदार्थ का जो परिमाण है इतना ही करके बल्लबा इतना यह विषय और वृत्तियों का यबान करके कहा तो अनु का जो परिमाण है ना उसके निर्धारण के समान उक्त संघ निवर्तन पूर्वाधिक मोक्षों के लिए कोई अभी अनुष्ठेय बाकी होगा ये शंका है संसार उपसंहार सर्वसंसार का शास्त्रार्थ उपसंहार तो भी करना होगा यहां सर्वभ परित के द्वारा चकारार्थ ये दोनों करने के लिए चकार दिया हुआ है कहते हैं यतावान एवं सकार से लेना भाषण जो चौथा एतावान एव चकार से लेना है बाकी कहते हैं संप्रति वर्ण चतुष्ट जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैसे सूत्र चार वर्ण हैं अनुष्ठ यम धर्म जातम जब जा अनुष्ठे धर्म वर्ग होंगे असंकीर्णम भिन्न भिन्न है जारों का धर्म संकीर्ण नहीं है मिलावट नहीं है भिन्न भिन्न है इति सूत्रम उपनिष्ठ संक्षेप में उपन्यास करते हैं संक्षेप में लाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय के इत्यादि संक्षेप में केवल रखती आगे व्याख्या तो आगे करेंगे अभी तो संक्षेप में भाष्य में आगे मूल जो तय विस्तृत होगा ब्राह्मण का क्या ब्राह्मण जो वर्ण है उसका क्या कर्म होगा क्षत्रियों हो का क्या होगा वैश्यों का क्या होगा इत्यादि एक एक करके बताएंगे कहा हुआ है अच्छा आगे मूल है ना समय हो गया ये रखते फिर करेंगे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण वशिष्य